ईशा वाष्योपनिषद के संबंध भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान ईशावास्यम इत्यादि मंत्र कर्म नहीं है इसे बता रहे हैं जो मीमांसकों ने अंगांगी भाव के बोधक प्रमाण बताए हैं उनमें से श्रुति प्रमाण या लिंग प्रमाण से ईशा वाष्यम इत्यादि मंत्रों में कर्म से सत्व सिद्ध नहीं हो पाता इसे भस्कर भगवान बता चुके हैं नहीं एवं लक्षणम इत्यादि वाक्य से सर्व विचारक साधारण जो एक नियम है सभी विचारकों के द्वारा स्वीकार किया गया व्यापक का अभाव होने पर व्याप्य का अभाव होता है। इत्याकारक। तो ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में कर्म कर्मशेषत्व नहीं है इसे सिद्ध करने के लिए ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित जो आत्म स्वरूप है शुद्ध अपाप विधत्वादि वह कर्म में अनुपयोगी है कर्म का अंग नहीं है इसे बताया जा रहा है आत्मा के यथार्थ स्वरूप को कर्मांग क्यों नहीं माना जा सकता ये जो मीमांसकों का प्रश्न होगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सिद्धांति कहते हैं कि सब विचारक मानते हैं कि व्यापक न हो तो व्याप्य नहीं रहता तो कर्म कर्मशेषत्व का व्याप्य है उत्पादत्वादि अन्यतमत्व उत्पार्द्यत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त। तो उत्पादत्वादि अन्यतमत्व जिसमें रहेगा उसमें कर्म कर्मशेषत्व रहेगा क्योंकि वो व्यापक है उत्पाद आदि अन्यतमत्व और व्याप्य है कर्मशेषत्व तो धूम वहीं रह सकता है जहां अग्नि होगा जहां अग्नि नहीं है वह धूम नहीं रह सकता धूम अग्नि का व्याप्य होने से अग्नि धूम का व्यापक होने से ऐसे ही ये जो उत्पादत्वादि अन्यतमत्व हैं ये हैं वहीं के तरह व्यापक और कर्मशेषत्व है व्याप्य वह कर्मशेषत्व का व्यापक उत्पादी अन्यतमत्व ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा के वास्तविक स्वरूप में नहीं है आत्मा का वास्तविक स्वरूप उत्पाद्य नहीं है जैसे पूर्वासादि उत्पाद्य हैं उसे ऋत्विक और यजमान अपने प्रयत्न से निष्पन्न करते हैं ऐसे आत्मा का जो नित्य शुद्धत्वादी स्वरूप है वह साधक के प्रयत्न से उत्पन्न होने वाला नहीं है नित्य होने से उत्पन्न होगा तो जात माना जाएगा न और जात होगा तो जात ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार विनाशी होगा तो नित्यता कैसी रहेगी फिर उसमें इसलिए आत्मा का यथार्थ स्वरूप उत्पाद्य नहीं है और आप्य भी नहीं है जैसे वेद अध्ययन से मंत्र प्राप्य है ऐसे आत्मा सब का स्वरूप होने से वह प्राप्य नहीं है नित्य प्राप्त है तो इसलिए प्राप्यत्व तो रूप कर्म कर्मशेषत्व का व्यापक भी आत्मा में नहीं रहेगा उत्पाद्यत्व तो भी नहीं रहा प्राप्यत्व तो भी नहीं रहा और विकार्यव तो भी आत्मा में नहीं रहेगा जैसे विकार्य होता है कर्मांग सोमादि सोमलतादि को कूट करके उनका रस आदि निकाला जाता है वह है विकार्य ऐसे विकार्य रूप कर्मांग भी आत्मा नहीं है और संस्कार्य भी नहीं है संस्कार दो प्रकार से होता है एक विद्यमान यदि अशुद्धि है तो उसकी निवृत्ति रूप संस्कार और एक गुणाधान रूप संस्कार तो हा, हा गुणाधान क्या कह रहे हैं हाँ वो अशुद्धि को हटाना दोषों को हटाना दोषों का अपनयन रूप एक संस्कार और गुणाधान का अर्थ होता है गुण की स्थापना आधान गुणाधान तो दोष अपनयन रूप एक संस्कार और गुणाधान रूप संस्कार तो आत्मा तो निर्दोष होने से दोष अपनयन रूप संस्कार भी आत्मा का हो नहीं सकता और निर्गुण होने से गुणाधान रूप संस्कार भी नहीं हो सकता इसलिए असंस्कार्य भी नहीं है यही चार में से कोई एक कर्मशेषत्व का व्यापक है उत्पाद्यत्व प्राप्यत्व विकार्यत्व संस्कार्यत्व इन चार को कहा जाता है कर्मशेषत्व का व्यापक कर्मशेषत्व को कहा जाता है इन चारों का व्याप्य इन चार में से एक भी व्यापक में से आत्म ईशावास्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्म स्वरूप में नहीं है का मतलब व्यापक नहीं है कर्मशेषत्व का तो कर्म कर्मशेषत्व रूप व्याप्य भी नहीं रहेगा इसे कहा जा रहा है इस वाक्य से भाष्य में एवं आत्मनो याथात्म्य ईशावास्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्मस्वरूप में कर्मशेषत्वाभाव कर्म के व्यापक का कर्मशेषत्व के व्यापक का अभाव बताया तो कर्मशेषत्व के व्यापक का अभाव होने से कर्मशेषत्व का अभाव होगा इसलिए एवं लक्षणम आत्मायाथात्म्यम से लेना ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का यथार्थ स्वरूप एवं लक्षणम आत्मनुयाथात्म्यम का अर्थ है यह मंत्र आत्मा का जैसा स्वरूप बता रहे हैं उस स्वरूप में उत्पादित्व तो नहीं है वो स्वरूप उत्पाद्य नहीं है इसलिए उसमें उत्पादित्व तो नहीं रहेगा विकारी न होने से विकार्यव तो नहीं रहेगा और प्राप्य न होने से नित्य प्राप्त होने से आप्यत्व तो नहीं रहेगा और निर्दोष होने से तथा निर्गुण होने से संस्कार्यत्व तो नहीं रहेगा का अर्थ हुआ ईशा वास्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्म स्वरूप में कर्म कर्मशेषत्व के व्यापकों का अभाव है तो व्यापक का अभाव होने से कर्म कर्मशेषत्व रूप व्याप्य का भी अभाव होगा इसलिए आत्मा का यथार्थ स्वरूप कर्म कर्मशेष नहीं है और कर्म कर्मशेष न होने से ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों को माना जाएगा अकर्म शेष आत्मा का प्रतिपादक ईशावाश्यम इत्यादि मंत्र है जो कर्म का शेष नहीं है आत्मा का यथार्थ स्वरूप उसके प्रतिपादक है इसलिए उनमें अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग प्रमाण से भी कर्म कर्मशेषत्व सिद्ध तो नहीं किया जा सकता क्योंकि वे कर्म कर्मशेष के प्रतिपादक नहीं हैं आगे और यानी इसका संस्कार्यम नहीं नहीं संस्कार्य का अन्वय नहीं के साथ करिए ये न कर्म कर्मशेषता सात यदि आत्मा विकार्य आप्य संस्कार्य और उत्पाद्य इन तीन में से किसी प्रकार का होता ये चार प्रकार में से किसी प्रकार का होता तब तो आत्मा में कर्म कर्मशेषता सिद्ध होती लेकिन आत्मा न तो उत्पाद्य है आत्मा का यथार्थ तो स्वरूप न तो संस्कार्य है न तो आप्य है न तो विकार्य है इसलिए उसमें कर्म कर्मशेषता का कोई प्रसंग ही नहीं आता व्यापक न होने से ये अर्थ निकलेगा ऐसे बीच में है कर्त भोक्तृ रूपम यानी एवं लक्षणम आत्मनो याथात्म्यम कर्त भोक्तृ रूपम वा नहीं ऐसा लगाइए ईशावास्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मा का याथात्म्य है वह कर्ता भोक्ता रूप भी नहीं है ईशावास्यम इत्यादि मंत्र जिस आत्मस्वरूप को बता रहे हैं उसे वे कर्ता भोक्ता रूप नहीं बता रहे हैं कर्त भोक्तृ रूप आत्म स्वरूप को बताते नहीं है ईशावाशादि मंत्र यदि कर्तभोक्तादि रूप आत्मा होता तब तो कर्मशेष होता कर्मशेष बनने के लिए या तो उत्पाद्यवादि अन्यतम धर्म से युक्त तो होना चाहिए उन चार में से एक रूप होना चाहिए या कर्ता भोक्ता रूप होना चाहिए कर्ता भोक्ता रूप होने पर भी कर्मशेष बन जाता है कर्ता बन करके कर्म का निर्वर्तक बन करके था था था था। नहीं नहीं नहीं ये चारों तो पुरोड़ा में बताए गए उत्पाद्य पुरोडासादी हैं विकार्य सोमादि हैं, वो कर्ता थोड़ा ही है वो कारक इन चार से अलग है कारक इन चारों से अलग है जैसे उत्पाद्य का उदाहरण बताया पुरोडास आदि टीका में विकार्य का उदाहरण बताया सोमादि ये दोनों हवी हैं, पुरोडास भी और सोम सोम भी सोमलता इसको कूट करके उसका रस निकाला जाता है वो विकारी हुआ तो तो ओहो लेकिन उसमें कर्तृत्व तो नहीं ना कूटने वाले में कर्तित्व तो है वो तो कूटने वाले में कर्तृत्व तो हुआ वो अलग हुआ हाँ वो कूटने वाला अलग हुआ वो कर्ता कारक हुआ और जिसको कुटा जा रहा है वो विकारी हुआ तो वो भी कर्मांग है वो सोमलता सोमलतादि वो कर्ता कारक रूप कर्मांग नहीं हवि रूप कर्मांग है और ये जो आप्य मंत्रादि वो भी कर्ता नहीं है वेद अध्ययन रूप क्रिया से उनको प्राप्त किया जाता है इसलिए अध्ययन क्रिया से प्राप्त होने वाले हैं अध्ययन क्रिया के कर्म माने जाएंगे न कि कर्ता ऐसे संस्कार्य ब्रह आदि वो संस्कार करने वाला कर्ता है और ये प्रोक्षण संस्कार के कर्म है तो ये उत्पाद्य प्राप्य विकार्य और संस्कार्य तो कर्म कारक में आ रहा है उन क्रियाओं का कर्म कर्मकारक है कारक अलग है तो या तो ये चार प्रकार की क्रियाओं का कर्म बने तो कर्मशेष होगा या इन चार क्रियाओं का निर्वर्तक बने वो कर्ता कारक माना जाएगा तो भी कर्मशेष होगा न तो इन चार क्रियाओं का कर्मत्व तो है आत्मा के वास्तविक स्वरूप में और न तो कर्तृत्व है इसलिए उसे उत्पाद्यादि रूप कर्म भी नहीं माना जा सकता और ये कर्ता रूप कर्मशेष भी नहीं माना जा सकता इसे दिखाने के लिए ये कहा कि एवं लक्षणम आत्मनो याथात्म्यम उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम कर्तृभोक्तृ रूपम वा नहीं इनमें से न कान्वय प्रत्येक के साथ होगा एवं भूतम् आत्मनो याथात्म्यम उत्पाद्यम नहीं अवधारणार्थ में है ये वो अर्थ निकलेगा नैव अस्थि ऐसा तो आत्मा ईशावाश्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का स्वरूप उत्पाद्य है ही नहीं विकार्य है ही नहीं इन मंत्रों से प्रतिपादित आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्राप्य है नहीं और संस्कार्य है नहीं तथा कर्ता भोक्ता रूप है नहीं यह अर्थ निकलेगा नहीं से लेकर के कर्तभुक्ति रूपम वा यहाँ तक का ये अर्थ निकला कि इन मंत्रों से प्रतिपादित आत्मा का स्वरूप इन पांच में से किसी भी रूप नहीं है अतः वह कर्मशेष नहीं बनेगा इन पांच में से कोई एक रूप होता तो कर्मशेष बनता इन मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का स्वरूप इसलिए कहा कि ये न कर्मशेषता सात यानी ईशावास्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा के स्वरूप में कर्मशेषता हो सकती थी कब यदि इन पांच में से किसी न किसी एक स्वरूप इन मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का स्वरूप होता लेकिन इन पांच में से एक स्वरूप भी नहीं है अतः ओ इन मंत्रों से प्रतिपादित आत्म स्वरूप में कर्म शेषता नहीं होगी ये इन पंक्तियों का अर्थ निकलेगा नहीं एवं लक्षण आत्मनो याथात्म्यम उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम कर्त भोक्तृ रूपम वर्मशेषता सात लग गई ये पंक्ति ना अब सर्वासाम उप एव आत्मयाथात्मनिपण ये जो वाक्य राय भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए नहीं एवं इति इस प्रतीक के बाद में जो टीका है नीचे से दूसरी पंक्ति का अंतिम पद ननु जपोप नन प्रमाणस्य अदर्शनात् अच्छे चणस्य अदर्शनावताद आत्मयाथात्म्यम तह सर्वासामिति मीमा कहते हैं कि उपनिषद जो है वे जपार्थ हैं जप के लिए हैं तो जप के लिए का मतलब जैसे कुछ मंत्रों के साथ निपात जुड़ जाते हैं फट ओषट इत्यादि उनका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन जप के लिए उनका प्रयोग होता है तो जप उपयोगी का अर्थ है निरर्थक है लेकिन उनका पाठ करने से जप करने से अपूर्व उत्पन्न होता है पुण्य लगता है बाकी अर्थ देखेंगे तो कोई अर्थ नहीं नहीं होगा ऐसे कुछ निपात होते हैं उन्हें कहा जाता है आ, एक पारिभाषिक शब्द है क्या शब्द है वो उसमें सामने आते हैं ना इत्यादि उपसर्ग उपसर्गने एक पारिभाषिक शब्द है बड़ा प्रसिद्ध ध्यान में नहीं आ रहा छांदोग्य में द्वितीय अध्याय में आए हुए हैं ओ खाली ऋचाओ का गान करते समय गाने के लिए जोड़े जाते हैं स्तोभाक्षर हाँ स्तोभाक्षर जैसे स्तोभाक्षर होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक होते हैं लेकिन शाम करते समय उन्हें जोड़ा जाता है गाने के लिए उसी से गान की सिद्धि होती है तो उनका उपयोग मात्र गाने में है न कि अर्थ करने में अर्थ करते समय उनको हटा दिया जाता है। तो उनको कहा जाता है स्तोभाक्षर निरर्थक शब्द ऐसे ही उपनिषद मंत्रों को ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों को स्तोभाक्षरों के तरह निरर्थक माना जा उनका कोई अर्थ नहीं है लेकिन इसका पाठ करने से जप करने से एक पुण्य लगेगा बस पुण्य संपादन के लिए जप में उपयोगी है अपूर्व कोई अर्थ नहीं है का मतलब ये प्रमाण नहीं है किसी अर्थ में ये मीमांसक शंका करते हैं इन मंत्रों के विषय में जितने भी आप लोग ज्ञान कांड कर रहे हो उपनिषद वाक्य कर रहे हो उन सब वाक्यों को अर्थहीन माना जाए पाठ मात्र से पुण्य के उत्पादक मात्र माना जाए हां, हाँ ओ हा, जो फट इत्यादि जो भी है उनका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन जप में उनका उपयोग होता है अंगस आदि करते समय मंत्र के साथ जोड़ करके ऐसे उपनिषद मंत्रों को भी माना जाए निरर्थक वाक्य अर्थहीन वाक्य तो जब इनका कोई अर्थ ही नहीं होगा तो आत्मा नित्य शुद्ध अपाप विद्ध है व्यापक है इस अर्थ को आत्मा के इस प्रकार के स्वरूप को बताने वाला कोई प्रमाण न होने से आप लोग उपनिषद ही मान रहे हैं प्रमाण लेकिन उपनिषद तो स्वार्थ में प्रमाण ही नहीं है निरर्थक है जब के लिए है हुम, हुम फट इत्यादि शब्दों के तरह और दूसरा कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय ये आपका आत्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं बनता और उपनिषद तो निरर्थक हैं इसलिए उपनिषद प्रमाण से भी ये सिद्ध नहीं होगा आत्मा का नित्य शुद्धत्वादि स्वरूप और प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों का यह विषय है नहीं इसलिए प्रमाणाभाव तो नित्य शुद्धत्वादी स्वरूप आत्मा है नहीं ऐसा माना जाए आत्मा तो हैं लेकिन जैसा आप लोग कह रहे हो नित्य शुद्ध हैं अपापिद्ध हैं अकर्ता हैं अभोक्ता है एक हैं निर्विकार हैं ऐसा कोई आत्मा नहीं है जैसा आत्मा का स्वरूप अनुभव में आ रहा है कर्ता भोक्ता रूप वही आत्मा है और कर्ता भोक्ता रूप ही आत्मा होने से वो कर्मशेष हो जाएगा और कर्मशेष आत्मा होने से आ, वो जो है कर्मकांड प्रमाण बन जाएगा और यदि उपनिषदों को इस प्रकार मानोगे आत्मा के नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप के प्रतिपादक तब तो कर्मकांड का भी कोई अधिकारी सिद्ध नहीं होगा करता ही न होने से तो किसे यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्यों के द्वारा आदि का विधान किया जाएगा इस दृष्टि से मीमांसकों की यह शंका है कि जैसा आप उपनिषद मंत्रों का अर्थ बता रहे हो ऐसा तो उपनिषदों का अर्थ ही नहीं उपनिषद तो निरर्थक ही है अर्थहीन है जब उपयोगी मात्र है ये शंका कर रहा है कि ननु यानी ननु शब्द का अर्थ होता है शंका निपात है शंका अर्थ में कई अर्थ होते हैं उसके यहां शंका रूप अर्थ लीजिए आशंका है क्या आशंका है कि उपनिषद जपोप योगित्वात उपनिषद है जप में उपयोगी है क्या अर्थ है उनका नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप विषय नहीं है अर्थ नहीं है यह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में उपनिषदे प्रमाण नहीं बनेगी और अन्य प्रमाणस्य अदर्शनात, तो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप आत्मा को बताने वाला कोई उपनिषद से अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाण दिख नहीं रहा है जिससे आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है ये सिद्ध हो जाए ऐसा दिखता नहीं है इसलिए क्या होगा कि आत्म आत्मयाथात्म्यम तो प्रमाणा आत्म आत्मयाथात्म्य का मतलब नित्य शुद्ध अपाप विद्ध एक व्यापक आत्म स्वरूप जैसा आप बता रहे हैं आत्मा का स्वरूप ऐसा आत्मा का स्वरूप नास्तेव है ही नहीं क्यों नहीं है प्रमाणाभाव प्रत्यक्षादि प्रमाण का ये विषय नहीं है प्रत्यक्षादि प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है इंद्रियों को तो इंद्रिय ये तो इंद्रिय गोचर नहीं है इस प्रकार का आत्मा स्वरूप इंद्रियों का विषय नहीं बनेगा और इसकी किसी में व्याप्ति न होने से अनुमान का विषय भी नहीं बनेगा अतर्क्य है वो अतर्क्यम अनुप्रमाण ये कहा जाता है तो इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणों का विषय भी न होने से और उपनिषद है तो जपार्थ होने से का मतलब निरर्थक होने से प्रमाणा भावात तो इस प्रकार का आत्मस्वरूप है ही नहीं ऐसा यदि मीमांसक कहते हैं इस प्रकार की शंका करते हैं तो कहते है तत्र आह इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान सर्वासाम इत्यादि वाक्य कहते हैं तत्र आह करते हैं अब भाष्य में देखिए सर्वासाम आत्म उपनिषदा आत्मयाथात्म्य निरूपण उपक्षयात तो सर्वासाम कहते हैं जितनी भी उपनिषदें हैं वे सब की सब उपनिषदें उपक्षयात का अर्थ होता है चरितार्थत्वात उनका उपक्षय होता है मतलब चारितार्थ हो जाता है वो सावकाश हो जाती है प्रमाण बन जाती है क्या करके कि आत्मयाथात्म्य निरूपण न एव तो आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उसे आत्म आत्मयाथात्म्य कहा जाता है आत्मा का यथार्थ स्वरूप है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप और ये जो आत्मा का नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है इसके निरूपण से ही यह उप निषद समस्त उपनिषद उपक्षीण हैं का मतलब चरितार्थ हैं सार्थक हैं समाप्त हो जाती परिसमाप्त होती उनका पर्यवसान है परम तात्पर्य उनका आत्मा के इस प्रकार का स्वरूप ही है आत्मा का इस प्रकार का जो स्वरूप है इसी में उनका पर्यवसान है परियवसान का अर्थ होता है, जैसे नदी का पर्यवसान होता है समुद्र में समुद्र में मिलते ही वह सार्थक हो गई समुद्र रूप से परिणत हुई, ऐसे समस्त उपनिषदों उपनिषद हैं आत्मा के नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का ही प्रतिपादन करके उसी में पर्यवशित होती है वही उनका तात्पर्य विषय है यह अर्थ है इसका इसी का प्रतिपादन करना ही उनका परम उद्देश्य है इसी के लिए उनका आरंभ है आत्म एकत्व प्रतिपत्य सर्वे वेदांता आरभनते ब्रह्मसूत्र के अध्याय भाष्य में भाष्कर भगवान कहते हैं आत्म एकत्व प्रतिपत्ति इसमें प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है ज्ञान और किसका ज्ञान तो आत्म एकत्व का आत्म एकत्व ही को यहाँ पर आत्म या आत्मयाथात्म्य कहा जा रहा है आत्मयाथात्म्य कहो या आत्म एकत्व कहो एक ही बात है हाँ ओ, नहीं वहाँ हाँ तो वेद शब्द भी कई बार गीता के एक श्लोक के लिए भी गीता शब्द का प्रयोग होता है कि नहीं ऐसे वहाँ सर्वे वेदा यद पदमा मनंती का अर्थ है आ, सभी वेदों का ज्ञान कांड उपनिषद हैं जिसका प्रतिपादन करती है तो सर्वासाम उपनिषदा आत्मयाथात्म्य निरूपणे न एव उपक्षात का है समस्त उपनिषदों का परमतात्पर्य विषय आत्मा का यथार्थ स्वरूप ही होने से ये नहीं कहा जा सकता कि उपनिषदें निरर्थक हैं उनका कोई अर्थ नहीं है और मात्र जप में उपयोगी हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता आत्मयाथात्म्य उपनिषद प्रमाणक हैं उपनिषदें है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त हुई हैं। जैसे कर्म कांड कर्म को बताने के लिए प्रवृत्त हुआ है ऐसे ज्ञान कांड वेदों का आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बताने के लिए प्रवृत्त हुआ है इसलिए उसका अपना स्वतंत्र विषय है आत्मयाथात्म्य उसमें वो प्रमाण है मात्र जप उपयोगी है ये नहीं कहा जा सकता ये भाषकर भगवान इस वाक्य से कहना चाहते हैं कि सर्वासाम उपनिषदाम आत्मयाथात्म्य निरूपण न एव उपक्षात इस वाक्य का टीकाकार अर्थ कर रहे हैं व्याख्यान कर रहे हैं इसी वाक्य का यानी उपनिषदों का तात्पर्य या आत्मयाथात्म्य में है ये इस वाक्य का अर्थ है इस उपनि, समस्त उपनिषदों का परम तात्पर्य विषय आत्मा का यथार्थ स्वरूप है इसलिए उप निषेदें आत्मा के यथार्थ स्वरूप रूप विषय वाली हैं अर्थक हैं सार्थक है न कि निरर्थक ये बताना है इसके लिए यहां से लेकर के आगे वाले पृष्ठ में साढ़े चार पंक्ति तक यही बताया जा रहा है साढ़े तीन पंक्ति तक नेह प्रत्ये जो तीसरी पंक्ति का अंतिम वाक्य है ना नेह प्रत्यत इन तीन पंक्तियों तक और ये चार पंक्ति है ऐसे सात पंक्तियों में इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं यानी उपनिषदों का तात्पर्य आत्मा के याथात्म्य में है ये बता रहे हैं इसके लिए एक सामान्य नियम बताते हैं जो मीमांसकों ने स्वीकार किया हुआ है मीमांसकों की मान्यता बताते हैं कि यत्परह शब्द स शब्दार्थ इति मीमांसा प्रसिद्धे एक मीमांसा का नियम बताया कि यत्परह शब्द स शब्दार्थ किसी भी शब्द का कौन सा अर्थ होगा इसका निश्चय करने के लिए ये समझना कि जिस शब्द का वाक्य का जिस अर्थ में तात्पर्य होगा यानी वाक्य का तात्पर्य विषयभूत जो अर्थ है वही उस शब्द का अर्थ माना जाता है यद्ध ये पर शब्द का अर्थ है तात्पर्यवान तो यत्पर यानी जिसमें जिस अर्थ में तात्पर्यवान शब्द हैं स यानि वह तात्पर्य का विषयभूत अर्थ शब्दार्थ उस शब्द का अर्थ निकलेगा जो जिस शब्द का तात्पर्य विषय है अर्थ वही उस शब्द का अर्थ बनेगा हरेक शब्द का यानि वाक्य का वही तात्पर्य अर्थ माना जाता है जो उसके तात्पर्य का विषय है एक मीमांसा का प्रसिद्ध नियम है तो यत्पर शब्द स शब्दार्थ इति मीमांसा प्रसिद्धे एक मीमांसा की प्रसिद्धि बताई नियम बताया तो इस नियम से बाहर तो मीमांसक जा नहीं सकता तो उपनिषदों का भी कोई तात्पर्य विषय होगा यदि निश्चित तब तो उपनिषदों का वही अर्थ मानना पड़ेगा और फिर उपनिषदों का यदि अर्थ निकलेगा तो उपनिषदे जब उपयोगी मात्र हैं ये नहीं कह सकेंगे वो सार्थक हो जाएगी जिसमें उनका तात्पर्य होगा वह उनका अर्थ सिद्ध होगा और उसमें वे प्रमाण हो जाएगी जैसे कर्म कांड विधिवाक्य अपने द्वारा विहित तो कर्म में प्रमाण होता है ऐसे उपनिषदों का तात्पर्य जिस अर्थ में निश्चित होगा वह उसका अर्थ सिद्ध होगा निश्चित होगा तो उसी में उपनिषदों का प्रामाण्य सिद्ध होगा जब उपयोगी नहीं माना जाएगा अपूर्व प्रमाण माना जाएगा ये सिद्ध करने के लिए मीमांसकों के इसी नियम के आधार पर समस्त उपनिषदों का तात्पर्य विषय आत्मा का यथार्थ स्वरूप है ये सिद्ध करने जा रहा है इसलिए समस्त उपनिषदें आत्मा के यथार्थ स्वरूप अर्थक हैं उसमें वे प्रमाण हैं जो उपयोगी मात्र नहीं है ये दिखाना है इसके लिए इस नियम को ध्यान में रखना यद स शब्द मीमा प्रसिद्धे न जप उपयोगि उपनिषद शक्य वक्त ये कह किपन जप उपयोगी वक्त न शक्य ऐसा करिए उपनिषद जप उपयोगित वक्तुम नक्यम उपनिषदों में जब उपयोगित्व मात्र बताना संभव नहीं है नक्यम उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए सर्वासाम लिखा है तो सर्वासाम उप समस्त उपनिषदों में जब उपयोगित्व की कल्पना मात्र करना संभव नहीं है क्यों तो कहते हैं समस्त उपनिषदों का तात्पर्य एकात्म्य में देखा जा रहा है का मतलब अवधारित हो रहा है जो तात्पर्य निर्णायक छह प्रमाण होते हैं उन तात्पर्य के निर्णायक छः प्रमाणों से उपनिषदों का तात्पर्य ऐकात्म्य में यानी ब्रह्मात्म एकत्व में अर्थात आत्मा के यथार्थ स्वरूप में सुनिश्चित हो रहा है। तो सर्वासाम उपनिषदाम आयिकात्म्य तात्पर्य दर्शनात्म तो समस्त उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में देखा जा रहा है का मतलब अवधारित हो रहा है सुनिश्चित हो रहा किस है किससे तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से इसलिए उपनिषदें जब उपयोगी हैं ये कहना संभव नहीं हो सकता जब उपयोगी का मतलब निरर्थक है ये कहना उचित नहीं है। अब कैसे उपनिषदों उपनिषदों का का समस्त तात्पर्य हैत्पर्य में निर्धारित होता है प्रश्न हो सकता है उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि तथा ही। तथा ही, ही इत्यादि से बताया जा रहा है कि इस प्रकार तात्पर्य निर्णायक उपक्रम आदि छः प्रमाणों से ईशा ईशावास्यादि समस्त उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में ही निश्चित होता है वो इस प्रकार होता है तो इस उपनिषद के ये तात्पर्य निर्णायक प्रमाण बताए जा रहे हैं जैसे अंगांगी भाव के निर्णायक छः प्रमाण हैं ऐसे किसी भी ग्रंथ के तात्पर्य निर्णायक छः प्रमाण होते हैं उपक्रम उपसंहार में एक एक प्रमाण वो एक श्लोक ही है जो चार नंबर टिप्पणी में दिया है वो देख सकते हैं उपक्रम उपसारा अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवादोपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय ये एक श्लोक है इसमें बताया गया तात्पर्य निर्णय लिंगम यानि ज्ञापकम यानि प्रमाणम तात्पर्य निर्णय के प्रमाण ये छे हैं उपक्रम उपसंहारो इन इसे एक लेना उपक्रम ग्रंथ का और उपसंहार इसमें एकार्थत्व ये एक प्रमाण है जिस अर्थ से उपक्रम किया गया उपक्रम में जो अर्थ बताया गया उपसंहार में भी वही अर्थ बताया जाए तो माना जाता है उपक्रम उपसंहार में एक अर्थत्व तो रूप एक प्रमाण तात्पर्य निर्णायक दूसरा अभ्यास अभ्यास कहते हैं आवृत्ति को पुनरावृत्ति को एक ही अर्थ का ग्रंथ में बार बार कथन अभ्यास कहलाता है और अपूर्वता कहलाता है जो प्रमाणांतर से अज्ञात अर्थ है उसका प्रकाशन वो अपूर्वता कहलाता है और फल कहलाता है जिस अर्थ का ग्रंथ से प्रतिपादन हो रहा है उस अर्थ के ज्ञान का फल माना जाता है फल ब्रह्मात्म एक उपनिषदों से बताया जा रहा है ब्रमात्म का फल है संसार की निवृत्ति मोक्ष फल बताया जाता है और अर्थवाद कहा जाता है प्रशंसा को क्या मतलब जिस अर्थ का ज्ञान कराया जा रहा है उस अर्थ का महात्म्य महत्ता ग्रंथ के द्वारा होने वाले ज्ञान की महत्ता को बताना अर्थवाद कहलाता है और उपपत्ति कहते हैं युक्ति को तो युक्ति से यही अर्थ निश्चित होता है ये बताना ये उपपत्ति ऐसे छह हैं तो इन छह प्रमाणों से समस्त उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में निश्चित होता है इसलिए ब्रह्मात्म एक रूप अर्थ परक उप होने से उपनिषदों को जब उपयोगी मात्र हैं ये नहीं कहा जा सकता ये कह रहे हैं अब ईशावास्य उपनिषद में ये छः प्रमाण कैसे हैं इसे बता रहे हैं ईशावास्यम इतिपक्रम्य तो सपर्यगात शुक्रम उपसारात ये उपक्रम उपसंहार है ईशावास्यम यहां से ईशावास्य का उपक्रम है और इस उपक्रम में बताया गया है ब्रह्मात्म एक तो ये जो उपक्रम उपसार में कहा गया ब्रह्मात्म रूप अर्थ है इसी का सपर्यगात शुक्रम इत्यादि उपसार में भी कथन है ये सपर्यगात शुक्रम इत्यादि वाक्य आता है ओ आठवां मंत्र है इसी उपनिषद का आठवां मंत्र है। वहां पर इस उपनिषद में जो ज्ञान का प्रकरण है पूरा होता है ज्ञान निष्ठा का उपनिषदों में दो निष्ठाएं है आती है ना एक ज्ञान निष्ठा और एक ज्ञान निष्ठा की साधनभूत कर्म निष्ठा तो ज्ञान निष्ठा का उपसंहार है सपर्यगा शुक्रम अकायम अवर्णम इत्यादि से तो ये ईशावास्यम में भी बताया गया है आत्मा के यथार्थ स्वरूप को ईश शब्द से लिया जाता है जगत का अधिष्ठान भूत जो स्वरूप है जिसमें त्रिगुणात्मिका प्रकृति तथा प्राकृत आकाश आदि समस्त जगत समिवेष्टि भेद से कल्पित है वह जगत का अधिष्ठान ईशा वाष्यम इसमें ईशा इस तृतीयांत पद से लेना है ईशा ये तृतीयांत पद है जो ब्रह्म को बता रहा है ब्रह्म है तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ तो ईशा का अर्थ निकलेगा ब्रह्मणा वाष्यम का अर्थ है आच्छादनीयम तो किस आच्छादन योग्य है वाष्यम वश आच्छादने धातु से वाष्यम बना है तो उसका अर्थ निकलता है आच्छादन करने योग्य हैं आच्छादित करने योग्य हैं का मतलब क्या योग्य है आच्छादित करने योग्य ब्रह्म रूप से तो ये जो ब्रह्म में अध्यस्त जगत है ये ब्रह्म का विवर्त है तो ब्रह्म का जो विवर्त कार्य है वह ब्रह्म के अधिष्ठान स्वरूप से ग्रहण करने योग्य है जैसे रस्सी के अज्ञान से रस्सी का विवर्त स्वरूप सर्पादि वह रस्सी रूप से आच्छादनीय का अर्थ निकलता है रस्सी रूप से ग्रहण योग्य है स्पष्ट प्रकाश में जब रस्सी के रूप में ही उसे ग्रहण करते हैं तो सर्पादी कुछ नहीं रहता एक प्रकार से ईशा वाष्यम से बताया जा रहा है सर्वम खलविदम ब्रह्म को गीता के वासुदेव सर्वमिति को बताया जा रहा है तो सब कुछ ईशा यानी ब्रह्म स्वरूप से आच्छादनीय कार्य है ब्रह्म स्वरूप ही है अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप हुआ करता है उसका अधिष्ठान तो अध्यस्त हैं ब्रह्म अधिष्ठान है ब्रह्म है, अध्यस्त हैं प्रकृति और प्राकृत जगत उसे यत्ंच जगत्यान जगत शब्द से लिया गया है इस संसार में जो कुछ भी वस्तु हैं वह ब्रह्म रूप से ग्रहण करने योग्य है क्योंकि ब्रह्म का ही वह विवर्त रूप है जैसे रस्सी का विवर्त रूप है सर्पादि वह उसके अधिष्ठान रूप से ग्राह्य है ऐसे ब्रह्म का विवर्त रूप यह जगत ब्रह्म रूप से ग्राह्य है ईशावास्यम शिका। तो जब सारे समष्टि वेष्टि उपाधि को ब्रह्म रूप से ग्रहण करेंगे तो तुम पदार्थ जो आत्मा है वो अलग कहा रहेगा वो भी ब्रह्मरूप ही होगा इसलिए ईशावास्यम इदम इदम सर्व यंच जगत त्यान जगत इस पूर्वार्ध में एक प्रकार से सर्व खलदम ब्रह्म का उपदेश है वासुदेव सर्वमिति का उपदेश है तो उसी में ब्रह्मात्मयकत्व तो भी आ गया आत्मा के यथार्थ स्वरूप का उपदेश है आत्मा का यथार्थ स्वरूप है अधिष्ठान ईशा शब्द से ग्राह्य इस प्रकार ये ईशा वाशम इत्यादि उपक्रम में एकत्व तो बताया आत्म एकत्व तो बताया और सपर्यगात शुक्रम अकायम अवर्णम इत्यादि से उपसंहार में भी शब्द से ग्राह्य जो आत्मा है उसे एक बताया पर्यगाथ है का अर्थ व्यापक है सुक्रम का अर्थ है शुद्ध हैं और अकाय का अर्थ है शरीर आदि से असंस्लिष्ट हैं वो एक आत्मा को बताया जा रहा है शरीर आदि उपाधि को छोड़ देंगे तो एक ही आत्मा शेष रहेगा तो इस प्रकार ये उपक्रम उपसंहार में आत्म एकत्व की चर्चा है तो उपक्रम में ग्रंथ के जो अर्थ बताया जाता है उपसंहार में जो अर्थ बताया जा जाता है माना जाता है ग्रंथ का तात्पर्य विषय वही अर्थ है जिसकी उपक्रम में चर्चा हुई उपसंहार में चर्चा हुई उसी में ग्रंथ का तात्पर्य माना जाता है ग्रंथ के तात्पर्य का विषय उसी को माना जाता है तो ब्रह्मात्म एक की ही चर्चा उपक्रम में है उपसंहार में भी है इसलिए ब्रह्मात्म एक ईशावास्य उपनिषद का तात्पर्य विषय है इसलिए ईशावास्यादि मंत्र ब्रह्मात्म एकत्व परक हो जाएंगे तो यद शब्द स शब्दार्थ ये मीमांसकों की प्रसिद्धि है उस प्रसिद्धि के अनुसार ब्रह्मात्म एक आत्म याथात्म्य परक यह मंत्र होने से ब्रह्मात्म याथात्म्य इनका अर्थ निकलेगा इसलिए जब उपयोगी मात्र है ये नहीं कह पाएंगे ये यहाँ पर सिद्धांती कह रहे हैं कि ईशावास्यम ईशावाश्यम इतिपक्रम्य सपर्यगात छुक्रम इतिहारात् ये उपक्रम उपसार में एक वाक्य वाक्यूप तो एक अर्थत्व रूप एक, तो एक प्रमाण हुआ दूसरा प्रमाण बताया जा रहा है अभ्यास अभ्यास कहते हैं उसी अर्थ की जो तात्पर्य का विषयभूत अर्थ है उसकी बार बार आवृत्ति तो आत्मा के यथा यथार्थत्व तो का ही इन मंत्रों में आवर्तन हुआ है अभ्यास हुआ है इसे कह रहे हैं अन्यकम सर्वस्य इति अभ्यास दर्शनात् अनेजदेकम आने, मनसो जैवीयो इत्यादि मंत्र में ये बीच वाला मंत्र है ये तीसरा मंत्र है तीसरा चौथा मंत्र है अनेजत एकम मनुसोजो तो इसमें का अर्थ बताया निर्विकार स्वरूप को और एकम शब्द से बताया वो निर्विकार स्वरूप जो ब्रह्म है इस शब्द का अर्थभूत वह बहुत नहीं है एक ही है और वही सबके अंदर है तदंतरस्य सर्वस्य अस्य सर्वस्य तद अंत यानी अंतरात्मा अस्य सर्वस्य शब्द से लेना ये सारे प्राणियों को और सभी प्राणियों के अंत यानी आत्मा है वो सभी के अंदर है हाँ चौथा पांचवा अभ्यास परक है तो जो उपक्रम उपसंहार में आत्म में बताया उसी का चौथे और पांचवें मंत्र में भी कथन है ये अभ्यास है बीच में तो अभ्यास भी तात्पर्य का निश्चायक प्रमाण होता है तो इस अभ्यास रूप प्रमाण से भी ये निश्चित होता है ईशा वाष्यम इत्यादि मंत्रों का अर्थ आत्मयाथात्म्य है इसलिए इनको जब उपयोगी मात्र नहीं कहा जा सकता ये कह रहे हैं अभ्यास दर्शनात् और अपूर्वता अभ्यास अपूर्वता तीसरा प्रमाण आता है ना तो अपूर्वता कहते हैं प्रमाणांतर से अज्ञात तत्व ये ब्रह्मात्म एक उपनिषदों को छोड़कर के अन्य किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं होता अन्य प्रमाण है प्रत्यक्षादि प्रमाण और प्रत्यक्षादि प्रमाणों का यह विषय नहीं है इसे बताया जा रहा है देवा आपनुवन इस वाक्य से देवा आपनुवन यह वाक्य भी इसी में आता है इसे वोपनिषद में ही इसमें देवा में देवा शब्द का अर्थ है इंद्रिया और इंद्रियों से उपलक्षित बाकी प्रमाण उपनिषद प्रमाणों से अतिरिक्त प्रमाण तो देव शब्द से इंद्रियों को ए, ए, लेना है देव शब्द का वाच अर्थ इंद्रिया है और उप, उप, उपलक्षण विधया अर्थ निकलेगा उपनिषद प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण बाकी लौकिक प्रमाण अरुण लौकिक प्रमाणों से इसका ग्रहण नहीं होता देवा एनत यानी ब्रह्म न अपनवन एनत शब्द से लेना है आत्म आत्मयाथात्म्य आत्मा के वास्तविक स्वरूप को आत्मा का जो ये वास्तविक स्वरूप है इसे देवशब्दित तो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से प्राप्त नहीं किया जा सकता देवा एनम न अपनवत यानी लौकिक प्रमाण इसको अपना विषय नहीं बनाते का अर्थ है लौकिक प्रमाणों का अविषय है विषय यदि होता तो जरूर इनको गृहित होता इनसे देव शब्दित लौकिक प्रमाणों से तो लौकिक प्रमाणों से गृहित नहीं हो रहा है लौकिक प्रमाण इसको अपना विषय नहीं बना रही है बना रहे हैं का अर्थ है कि यह अपूर्व है लौकिक प्रमाणों से अज्ञात है ये नयनदेवा शब्द से बताया अपूर्वता तो ये कह रहे हैं कि देवा आपनुवन इति अपूर्वता संकीर्तनात् तो अपूर्वता रूप तृतीय लिंग भी है तात्पर्य का निर्णायक इससे भी ये ज्ञापित होता है कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात होने से और उपनिषदों का ही तात्पर्य विषय होने से उपनिषद इसमें प्रमाण है इसलिए उपनिषद है जब मात्र उपयोगी नहीं है और आगे है फल अपूर्वता के बाद में फल आता है ना चौथा प्रमाण तो फल को बता रहे हैं उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित आत्म आत्मयाथात्म ज्ञान का फल है शोक मोह की निवृत्ति को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यत एकत्वम होना चाहिए एकत्य ऐसा छपा है ये को बना दीजिए एकत्वम उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मात्म एकत्व का अनुभव करने वाले को को मोह कहा अध्यास रहता है और कह शोक जब अध्यास नहीं रहा तो अध्यास मूलक शोक कहा रहेगा तो कह शब्द आक्षेपार्थ में होने से शोक शोकमोह नहीं होता ब्रह्मात्म एकत्व उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित का अनुभव करने वाला अर्थात उपनिषदों से प्रतिपादित ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान से शोक शोकमोह की निवृत्ति होती है ये फल बताया गया ये फल होने से आ, उपनिषदे जप मात्र उपयोगी है ये नहीं कहा जा सकता इनका ब्रह्मत्मेकत्व अर्थ है ये कहा गया इति फलवत्ता संकीर्तनात् आगे अर्थवाद और उपपत्ति ये दो हो तात्पर्य निर्णायक प्रमाण हैं अभी बचा है इसमें दो तीन पंक्ति टीका में इसको देखते हैं कल